दैनंदिन जीवन में योग सत्य में उजयते सत्य की साधना सत्य के स्वरूप की उपरयुक्त चर्चा के बाद अब हम सत्य की साधना की जटिलताओं को समझने का प्रयत्न करेंगे श्री रामकृष्ण के कथना चार सत्य ही कलिकाल की तपस्या है श्रीमदभागवत के अनुसार भी तप सोच, दया और सत्य इन चार चरणों में से एकमात्र सत्य रूप चरण ही कलयुग में धर्म को धारण करता है सत्य पालन कायिक वाचिक तथा मानसिक तीनों रूपों में करने पर ही पूर्ण कहा, सक, कह, कहा सकता है कायिक या व्यवहारिक जीवन में सत्याचरण का अर्थ है जैसे मुंह से बोला गया है उसी के अनुसार आचरण करना सामाजिक नियम और मर्यादाओं का पालन व्रत या प्रतिज्ञाओं का दृढ़तापूर्वक पालन आदि इसी के अंतर्गत आते हैं हरिश्चंद्र भीष्म पितामह आदि इस व्रत रूप या प्रतिज्ञा रूप सत्य के पालन के कारण ही महान सत्यवादियों के रूप में आदरणीय हैं। पतिव्रता स्त्री द्वारा अग्नि के समक्ष पतिव्रत की प्रतिज्ञा करने पर उसे आजन्म पालन करना भी सत्य की साधना का अंग है उपर्युक्त दृष्टांत किसी सत्य या प्रतिज्ञा के पालन से संबंधित है लेकिन सत्य के साधक को अपने मुंह से निकले शब्दों के अनुरूप दैनंदिन जीवन में भी आचरण करना होगा इसके अनेक दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन में हमें मिलते हैं एक दिन उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा था कि अमुक के घर पर पूड़ी नहीं खाएंगे इस कथन की रक्षा के लिए उन्होंने केवल मिठाइयों से ही पेट भरा अगर वे कहा कह बैठते कि मैं शौच को जाऊंगा तो शौच का वेग न होने पर भी सत्य की रक्षा के लिए जल पात्र लेकर शौच के स्थान तक जाते थे किसी बात का तीन चार मुंह से उच्चारण कर देने पर वह उनके लिए त्रि सत्य या अकाट्य सत्य हो जाती थी एक ईर्ष्यालु पुजारी ने एक बार श्री रामकृष्ण पर पद प्रहार किया था श्री कृष्ण जानते थे कि यदि यह बात उनके परम भक्त मथुर बाबू को ज्ञात हो जाए तो वे उस पुजारी को कठोर दंड दिए बिना नहीं रहेंगे लेकिन करुणामता श्री रामकृष्ण यह नहीं चाहते थे अतः यह बात उनके मुंह से ना निकले इस उद्देश्य से उन्होंने अपने भांजे हृदय के सामने तीन बार कहा पुजारी ने लात मारी है यह बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। इस तरह सत्य करने के बाद वे निश्चिंत हो गए तथा वह बात कभी उनके मुंह से नहीं निकली श्री रामकृष्ण के एक शिष्य लाटू महाराज एक रात बरसते पानी में भींगते तथा घूतनों भर जल पार करके एक भक्त के यहाँ गए क्योंकि उन्होंने उसे कहा था कि वे उसके यहाँ उस समय आएंगे इस घटना के विषय में पूछने पर बाद में लाटू महाराज ने कहा था कि इस तरह की वचनबद्धता मात्र ही सत्य नहीं है सत्य का अर्थ है अपनी अंतरात्मा का अनुगमन करना यही बात महात्मा गांधी भी कहते हैं उनके अनुसार सत्य पालन का अर्थ है जिसे हम सत्य एवं न्याय समझते हैं उसका अनुगमन करना उसके अनुरूप आचरण करना पातंजल योग सूत्र के अनुसार सत्य अहिंसादि पाँच नियमों में दूसरा यम है अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। अहिंसा को यमों में सर्वोच्च एवं प्रथम स्थान दिया जाता है लेकिन महात्मा गांधी प्रथम स्थान सत्य को प्रदान करते हुए कहते हैं कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह अभिन्न है उनके अनुसार यदि सत्य परमात्मा है तो अहिंसा सार्वभौमिक प्रेम है सत्य स्वरूप परमात्मा साध्य है तथा अहिंसादि सं अन्य यम उसके साधन है उनके मतानुसार ब्रह्मचर्यादि अन्य यमों का पालन किए बिना यथार्थतः सत्य का पालन संभव नहीं है सत्य का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है जितना आपात दृष्टि से प्रतीत होता है स्वयं गांधी जी का कथन है कि यदि सत्य पालन पुष्पों की सेज के समान होता सभी उसका अनुसरण कर लेते हैं हमें सदा सत्य का पालन करना चाहिए भले ही प्रणय ही क्यों ना हो जाए वाचिक सत्य वाणी का सत्य सत्य की साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है सत्य वचन के संबंध में व्यास देव ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें बताई हैं यथाभूत अर्थात अर्थयुक्त वाक्य और मन ही सत्य है अर्थात जो कुछ दृष्ट अनुमित अथवा श्रुत हुआ है उसी प्रकार का वाक्य और मन अर्थात कथन और चिंतन सत्य है अपने ज्ञान की संक्रांति के लिए जो वाक्य कहा जाए वह वाक्य वचनापरक या भ्रांतिकारक न या श्रोता के लिए अर्थशून्य न हो वह वाक्य सर्वभूत का उपघातक न होकर उपकार के लिए प्रयुक्त होना चाहिए क्योंकि यदि वाक्य कहने पर किसी की हानि हो जाए तो वह सत्य रूप पुण्य नहीं बल्कि पाप ही होता है। अतः सर्वभूत जनक सत्य वाक्य ही कहना चाहिए। सत्य के उपरुक्त व्याख्या के अनुसार सत्य वचन की तीन शर्तें हुई वचन तथ्य रूप हो दूसरा वचन वंचना परक या भ्रांतिकारक न हो तथा तीसरा वह सर्वभूत उपकार ठीक ठीक सत्य बोल पाना कितना कठिन है इसका संकेत हमें निम्न घटना से प्राप्त होता है श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने शिष्य राखाल जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से विख्यात हुए से कहा कि आज मैं तेरा मुंह नहीं देख पा रहा हूँ तेरे मुंह पर एक कालीमा की छाई हुई है कहीं आज तूने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया है राखाल सोचने तो लगे किंतु उन्हें किसी अनुचित कृत्य का स्मरण नहीं हुआ तब श्री रामकृष्ण ने पूछा कि आज तूने किसी से झूठ तो नहीं बोला है तब राखाल को याद हो आया कि हंसी मजाक में उन्होंने एक असत्य बात कह दी थी इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा कि आगे से हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना हंसी के अतिरिक्त भय लोभ मोहादि के द्वारा प्रेरित होकर भी व्यक्ति झूठ बोल देता है ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य पीटर ईशा के बंदी बनाए जाने के बाद भय के कारण तीर मार झूठ बोले कि मैं ईशा को नहीं जानता अतः सत्य वचन के लिए भय लोभादि पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है उत्तेजित होने पर भी व्यक्ति अपने मुंह से अनाप सनाप बकने लगता है अतः गीता में अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेयत को वाणी का तप कहा गया है सत्य वचन की इस कठिनाई के कारण बहुत से लोग मौनावलंबन करते हैं वस्तुतः वचन की पहली सीढ़ी मौन तथा मितभाषण ही है मौन रहने का अभ्यासी साधक ही सावधानीपूर्वक तथा संयत वचन बोल सकता है अधिकांश लोगों के लिए सत्य का इतनी कड़ाई से पालन संभव नहीं होता ऐसे लोगों के लिए जैन शास्त्रों में सत्य अनुव्रत के पालन का विधान है जिसके अनुसार स्थूल निशावाचन का त्याग किया जाता है झूठी गवाही नहीं देना किसी का रहस्योद्घाटन न करना कूट लेखन या जाली दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना कन्या भूमि आदि के विषय में असत्य भाषण न करना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं ये प्रारंभिक नियम मात्र है अंततः साधक को सत्य का पूर्ण आचरण या सत्य महाभ्रत के पालन की उच्चतम सीढ़ी पर चढ़ना होता है महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा कहा गया अश्वस्थामा अस्वस्थाम वंचनापरक वाक्य के अंतर्गत होने के कारण असत्य की श्रेणी में ही आता है अधूरा वाक्य कहना पूर्ण तथ्यों को न कहकर कुछ तथ्य कहना तथा कुछ छिपा जाना आदि बातें भ्रांति पैदा कर सकती हैं अगर हिंदी न जानने वाले व्यक्ति को हिंदी में सत्य वचन कहा जाए तो यह सत्य होते हुए भी उसके लिए अर्थहीन होगा अथवा सत्य की श्रेणी में नहीं आ सकता